और बीच में अभीगुण होना चाहिए टीका में तृतीय पंक्ति में मिथ्या वादे मिथ्यासृष्टिवाद्तिपदा असृजत अभवद इदीना असामंजस्यशंकायावन मत परिहारा पुनशोद्यपरहारा मिथ्या वादे वेदांति कहता है कि सृष्टि मिथ्या है इस दर्शन के अनुसार श्रुति पदान श्रुति में पद है असृजतः तत्तेजो असृजत और आगे है अभवत सच अभवत इत्यादि ये सब शब्दों का असामंजस्य ये सब शब्द सामंजस्य नहीं होंगे क्योंकि आप अद्वैत तो कहते हैं असमंजस्य होना यही विरोध है असामंजस्य तदव विरोध तद विषयाशंका ये शंका तावन मत परिहर्त ये शंका का परिहार करने के लिए अर्थात ये श्रुति का जो शब्द है शब्द अद्वैत का अनुगुण नहीं हो रहे हैं इस प्रकार की शंका ये शंका का परिहार करने के लिए पुनः चौद्य परिहार हो चौद्य अर्थात शंका परिहार समाधान शंका समाधान फिर दिखाते हैं ये हो गया श्लोकों का तात्पर्य श्लोक से तात्पर्य मुक्त पूर्वार्धाक्षरा व्याको श्लोकों का तात्पर्य कह करके श्लोक का पूर्वार्ध में जो अक्षर है भूतत्व भूतत्वा सृज्यम समुति इसको भाष्य में कहते हैं तृतीय पंक्ति में भाष्य में भूततः अर्थात परमात वस्तुनि अभूततो सृज्यम माय वस्तू अभूत मीना मायावीनाव माया सृज्यम वस्तूनी तो सामल्य सृष्टिश्रुति भूततः का अर्थ है पर सृज्यम वस्तुनि सृज्यम वस्तु परमार्थ है इस विषय में सृज्यम वस्तुनि विशेष में अभूततः अर्थत मयया व जैसे मायाविना इव मायावी जैसे पदार्थ बना देता है ये हो गया अभूतत्व सृष्टि सृज्य माने वस्तुनी इस विषय में समा समा अर्थ तुल्या तुल्य सृष्टि श्रुति है सृष्टि को कहने वाली श्रुति ये दोनों विषय में समान है अर्थात तो अक्षरतः तो दोनों पक्ष में समन्वय हो जाएंगे आप परिणामवादकें चाहे विवर्तवादकें तो अक्षर से दोनों पक्ष में हो जाएगा टीका मे मेसा मैया सृष्टा इत्यादि तेजो आगेखंडाच तेजो इति असृजतुति माया हैषा मैया सृष्टा यन मंग पश्य ग्यारह टिप्पणीदेह माया हैा मैया सृष्टा यन पश्यसि पश्यसी नारद सर्वभूत गुणेर युक्तम नई बंग मांग मंतु मंतुम अर्सी भगवान का ये इतने सारे महल हर महल में भगवान विद्यमान है अलग अलग मतलब कार्य में लिप्त है ये देख करके नारद अर्थात ब्रह्म में पड़ गए कि किस भगवान का ध्यान किया जाए तो भगवान वहाँ कहते हैं ये मेरा माया है जो मेरे को आप देख रहे हैं नाना रूप से ये मेरा माया है और सर्वभूत गुणे युक्तम ए, एवं माम मंतुम न और हसी ये नाना गुण से युक्त मैं जो हूँ बहुगुण वाला इस प्रकार की मेरा आप ध्यान नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे अर्थात इस प्रकार के ध्यान आपको नहीं करना है क्योंकि नाना गुण से युक्त अर्थात फिर आप निर्गुणों को आप ग्रहण नहीं कर रहे हैं विश्व रूप ध्यान ये तो अर्थात बिल्कुल आरंभिक अर्थात जो दिखता है कहेंगे सब किंतु जब विश्व रूप से फिर थोड़ा चित्त एकाग्र होगा तब दसवा अध्याय में आ जाने का अध्याय में देख चलने का समय में क्या हुआ पहले सप्तम अध्याय में मतलब तत्व पदार्थ शोधन आरम्भ हुआ था तो ध्यान का विचार हुआ तो वहाँ तो कह दिए भूमि रायु खनो ज्योतिर वच अहंकार इतिम्य भिन्ना प्रकृति था इस प्रकार के ध्यान करने के लिए कह दिए तो ये मेरा आठ अपरा प्रकृति और जीव प्रकृति जो है परा प्रकृति इस प्रकार ध्यान करना है जिसको वो सामर्थ्य नहीं है दसम अध्याय में कह दिए तो ये स्थावराणाम हिमालय वृक्षाणाम अस्थ नक्षत्राणाम शशि तो जो वो तत्वों का ध्यान नहीं कर पाएगा उसके लिए एक दे दिए आप तो चंद्र में ध्यान करिए गंगा जी में ध्यान करिए हिमालय में ध्यान करिए कहीं करिए जिसका एक में भी ध्यान नहीं हो पाता है उसके लिए एकादश अध्याय में कह हैं। आप विश्व रूप का ध्यान करिए तो अर्थात जैसे सब क्रम से कहते हैं आपका जैसे सामर्थ्य उसी मुताबिक ये सब ध्यान करना है कठिन तो निश्चित कठिन है ये पहले कह दिए कि जो तत्वों का ध्यान करना है नहीं हो पाता तो फिर आगे कहते हैं एक स्थूल विषय में हिमालय में ध्यान करिए तो जो परा अपरा प्रकृति में ध्यान नहीं कर पाएगा उसको कहते हैं हिमालय में ध्यान करो क्यों स्थूल है ग्रहण होगा चक्षु से देख पाएंगे बुद्धि थोड़ा ग्रहण करेगा जो एक हिमालय में कैसे ध्यान करेंगे मन तो भागता है दुनिया भर कहते हैं जहाँ जाता है वहाँ ध्यान करो सब परमात्मा है इस प्रकार की अर्थात ये कहते हैं प्रथम कह देंगे कि जो उत्तम अधिकारी के लिए तो आगे जो कहेंगे फिर वो मध्यम के लिए चलेगा सर्वदा ऐसा नहीं होता है क्यों कहेंगे अगर बहुत है उनमें से जो उत्तम अधिकारी उनका क्यों समय व्यर्थ करना है इसलिए ऐसा कह दो जो उत्तम को काम हो जाएगा वो अपना चले जाएंगे नहीं होगा जो चलेगे बाकी जो रहेंगे कहेंगे उनसे फिर मध्यम के लिए कहा जाएगा फिर आगे वो कनिष्ठ के लिए कहा जाएगा इस प्रकार कहीं भी पवित्र दिशा में भी होता है तो ये और द्वादश अध्याय में भी इसी प्रकार के कहे हुआ तो ये वहाँ अष्टम से लेकर के एकादश पर्यत चार ये ध्यान का बात कहते हैं तो पर पहले मई एवं मनोधत्सो मई बुद्धि निवेश कह दिया अथ चित्त आगे कहते हैं नहीं हो पाता अथ चित्तम समाधा न सकनोसी मई स्थिरम चित्त अगर समाधान नहीं हो पाता है तो फिर आगे वो आप अतः चित्तम समाधा तुम न सकनोसी मैं स्थिर अभ्यास योग है न धनंजय फिर अभ्यास करो अभ्यास भी नहीं कर पाता है मत मतकर्म परमो भव अगर मत मतकर्म वाला नहीं हो पाता है कर्म में थोड़ा फलासा रहता है तो कर्म करो पूरा हो जाने के बाद हाँ कर्म पूरा हो गया अब फल का अर्पण कर दो ऐसे सब कहते हैं कर्म में कहते हैं तो यहाँ इस प्रकार के कहते हैं कि आप हमारा ये विश्व रूप का ध्यान से हमारा तत्व का ग्रहण नहीं कर पाएंगे इस प्रकार की नैबम माम मंतुम तुम मेरे को जान नहीं पाओगे इस माया विशिष्ट रूप से ये तो सब टीका में माया हैसा माया सृष्टा इत्यादि वचन वे जैसा कहा गया इसी प्रकार की तेजो वो असृजत ये जो तेज की सृष्टि हुई ये भी माया ही है ये एक श्रुति हो गया ये छांदों के आगे सच्च त्यच्च अभवत इति ये तैतरीय है अभवत इति श्रुतिस्तु आगे पाठ संशोधन करना है श्रुतिस्तु के ऊपर द्वादश टिप्पणी है उसको काट दीजिए देवदत्तों के ऊपर द्वादश टिप्पणी लेना है ये जब से श्रुति वो कैसा सृष्टि को कहती है कहते हैं देवदत्तो व्याघ्रो अभवत इति ब देवदत्त व्याग्र बन गया तो देवता तो थोड़ी व्याघ्र बन जाता है वो कोई नाटक करने के लिए तदरूप से खाली प्रतीत हो रहा है नच चत्यम विशेषण मत उपलभ्य थे सिद्धांत कहता है कि देखिए तत्तेजो तो असृजत सच त्यज चवत यहाँ ये जो तेजो और असृजत ये तेज सत्य है ऐसा कहाँ कहा गया तेज असृजत तेज की सृष्टि की किंतु सत्य है ऐसा तो नहीं कहा गया माया तेना मयामी सृष्टि मयामी सृष्टि इष्टायाम सृष्टिश्रुति श्लिष्टा तो सृष्टि मयामह इष्टायाम सृष्टि मायामयी है ऐसे लेने पर भी श्रुति सृष्टिश्रुतिश्लिष्टा श्लिष्टा, श्लिष्टा संगता ऐसे भी श्रुति ये संगत हो जाएगा समन्वय हो जाएगा अर्थात तो मायामय सृष्टि से भी सृष्टि श्रुति घट जाएगी पूर्व पक्ष कहता है गौण मुख्य और मुख्य संप्रत्यय ये न्यायम आश्रित्य संकते है गौण मुख्य और मुख्य कार्य सम्प्रत्यय इस प्रकार के न्याय हैं जहाँ गौण और मुख्य दोनों प्राप्त हुए हैं वहाँ मुख्य को लेकर के कार्य करना चाहिए तो गौण सृष्टि आप कहते हैं मायामयी सृष्टि और मुख्य सृष्टि वास्तव सृष्टि दोनों प्रकार की जब हो सकता है सृष्टि का वाक्य से श्रुति वाक्य से तब क्यों हम गौण मायामय सृष्टि को ले क्यों हम वास्तव मुख्य सृष्टि को क्यों न लें इस प्रकार की शंका करता है भाष्य में नानू गौण मुख्य और मुख्ये शब्दार्थ प्रतिपत्तिर्युक्ता गौण और मुख्य ये दोनों का बीच में मुख्यमय शब्दार्थ की प्रतिपत्ति कहनी चाहिए गंगायाम नौका कहेंगे वहाँ गंगा शब्द का गौणार्थ लेंगे ना मुख्यार्थ लेंगे मुख्यार्थ लेंगे तो जहाँ मुख्यार्थ लिया जा सकता है जब मुख्यार्थ नहीं ले पाएंगे गंगा याम घोष कह देंगे यहाँ मुख्यार्थ संभव नहीं है तो तभी गौणार्थ लिया जाएगा जहाँ संभव है क्यों नहीं लिया जाएगा पूर्व पक्ष का शंका टीका में पूर्व पक्ष कह रहा है अग्निर्माणव इत मणव के अग्निशब्द प्रयोगे अभी यहाँ अग्नि शब्द प्रयोग होता है यह गौण हुआ सिद्धांत कहेगा देखिए गौण प्रयोग होता है तो पूर्व पक्ष कहता है कि अग्नि माणवकमय अग्निशब्द प्रयोग होने पर भी अग्नि आनय इत्यादि प्रयोगे तो अग्नि आनय कहने से मणवक को लाएगा तो अग्नि आनय इत्यादि प्रयोगे प्रथम बन्नी प्रतिते मुख्यम एवं प्रथमम प्रतिभाती वहाँ तो बन्नी की प्रतीति होगी अग्निमान या कहने से वो अग्नि को ही लाएगा मुख्यम एव प्रथमम प्रतिभाती इसलिए मुख्यार्थ ही प्रथम बुद्धि में उपस्थित तो होगा इसलिए उसको कहते हैं वाच्यर्थ शख्या शक्तिवृत्ति से जो प्रथम बुद्धि में उपस्थित तो होता है इति अतः मुख्य पद व्युत्पत्तेर् मुख्यार्थतः तस्या सृष्टिर् आगे पाठ संशोधन करना है एष्टेत्यर्थ मुख्य पद व्युत्पत्तेर मुख्य में पद की व्युत्पत्ति अगर संभव है तो मुख्यार्त तया मुख्यार्थ रूप से सत्या सृष्टि सृष्टि को सत्या लेना चाहिए ऐष्टव्यार्थ ऐष अर्थात तो ऐसा इच्छा करना चाहिए इतर्थ सृष्टिरेस्ट व्य अभी क्या है वहा अच्छा वो करना है वो ये इत्यर्था हो, हो। अच्छा तो पूर्व पक्ष के तिया है ना है अच्छा हम संशोधन कर दिया ना हम तो हमारा व्य है जो हमको पता नहीं चलता क्या था ये व्य करना है एस्टव्या आदगुण हुआ पूर्व पक्ष कह दिया मुख्य सृष्टि लेनी चाहिए क्योंकि गौण मुख्य और मुख्य कार्य सम्प्रत अभी सिद्धांति कहता है मुख्य सृष्टि अंगीकार अभी सत्या सृष्टि न सिद्ध्य सिद्धांति कहता है मुख्य सृष्टि तेरह नंबर टिप्पणी दिया देखिए भूरी प्रयोग विषय तो मुख्यत्व अर्थात तो मुख्य सृष्टि अर्थात वास्तव सृष्टि नहीं बहुत सृष्टि वाक्य है श्रुति में भूरी प्रयोग भूरी अर्थात बहुत बहुत प्रयोग इसी को मुख्य कह दिया गया यहाँ तो बहुत प्रयोग हुआ है सृष्टि को कथन करने के लिए श्रुति वाक्य होने पर भी सत्या सृष्टि न सिद्ध सत्या सृष्टि तो नहीं होगा क्यों नहीं होगा सिद्धांत कहता है कि अस्मत् पक्षीय सत्यायाह सृष्टि है सृष्टि शब्दार्थत्व न अप्रसिद्धत्वा सिद्धांत कहता है कि हम लोगों का पक्ष में ये जो सृष्टि बोल करके कहते हैं ये शब्द का शक्ति सत्य सृष्टि में नहीं है सृष्टि शब्द का अर्थ ही गौण सृष्टि सत्य सृष्टि बोल करके ऐसा कोई अर्थ हमारा कितना हमारा डिक्शनरी में है नहीं हमारा कोष में सत्य सृष्टि ऐसा कोई नहीं है अस्मत्पक्षे सत्याया सृष्टि है समानधिकरण है सृष्टि शब्दार्थत्व अप्रसिद्धत्व अर्थात सृष्टि शब्द का अर्थ सत्य सृष्टि नहीं है हम लोग का मत में सृष्टि का मात्र ही गौण सृष्टि वाचारम्बण विकारो नामधेय मृत्यु का इतिव सत्यम क्योंकि जब भी हम कार्य का विचार करते हैं वो कारण से अतिरिक्त तो नहीं होता है इसलिए सृष्टि को कैसे वास्तव कहेंगे सिद्धांती भाष्य में कहता है न अर्थात आप जो कहते हैं मुख्य वास्तव लेना है ये संभव नहीं है अन्यथा सृष्टिर अप्रसिद्धत्वात् तो अन्यथा अर्थात तो सिद्धांत कहता है कि मायामयी सृष्टि अन्यथा अर्थात वास्तव सृष्टि सिद्धांत कहता है कि वास्तव सृष्टिर अप्रसिद्धत्वात् वास्तव कोई सृष्टि होता ही नहीं तो ये नया एक लोग कहेंगे कैसे कुल घटा बना देता है मिट्टी से सिद्धांतिकेगा ये वास्तव कोई यहाँ बनाया मतलब बना नहीं अप्रसिद्धत्वात् और दूसरा है कि वास्तव सृष्टि मान करके आपका प्रयोजन क्या सिद्ध होगा कुछ लाभ अगर हो तो भी ग्रहण किया जाएगा कहते निष्प्रयोजनत्वाद इति अबोचाम जो आया था उपाय सोवताराय नास्ति भेद कथन से न वहाँ सिद्धांति कहा निष्प्रयोजनत्वाद ऐसे हेतु दिया था सृष्टि को वास्तव मानने से कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होगा तो कोई मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाएगा और कोई प्रयोजन भी नहीं है ठीक है हमें है क्या कौन सा पूछे अन्यथा इति अबोचाम ये लिट है। ना अबोचाम ये लुंग का रूप है अबोचाम व्यय वयम अबोचाम उत्तम पुरुष बहुवचन भगवान भाष्यकर प्राय अधिक बहुवचन व्यवहार करते हैं वही हम अवोचा मम लोग ने ऐसा हम ऐसा कहा वो प्राय बहुत कम जगह में भाष्यकर का मिलेगा कि अहम बदामी ऐसे वो प्राय बहुत कम करते हैं ये लुंग का रूप है अबोचाम निष्प्रयोजनत्वत और अप्रसिद्धत्वात्त टीका में मुख्य लौकिका मुख्यसृष्टे सत्यसृष्टिवे प्रसिद्ध फलाभापर्य आभा लौकिका लौकिका चौदह नंबर टिप्पणी ताकिकादीना नया नयायिना मुख्य मुख्यसृष्टि मानते हैं उनका सृष्टि तो वो तो असत्कार्यवादी पहले था ही नहीं उनका सृष्टि सत्यसृष्टि प्रसिद्धत्व भी प्रसिद्ध होने पर भी सिद्धांत कहता है कि फलाभावत उसमें कोई फल नहीं है न त्रुति तात्पर्य इसमें श्रुति का कोई तात्पर्य नहीं है सृष्टि में श्रुति का तात्पर्य नहीं है निष्प्रयोजनवाच ये कोई प्रयोजन उसमें नहीं है टीका में अन्यथा सृष्टि अप्रसिद्धत्व स्पष्ट है सिद्धांति जो कह दिया भाष्य में अन्यथा सृष्टिर अप्रसिद्धवा ये अन्यथा सृष्टि अर्थात ये जो वास्तव सृष्टि अप्रसिद्ध ये कैसे अप्रसिद्ध है इसको कहते हैं भाष्य में अविद्या सृष्टि अविद्यासृष्टि विषयाव सर्वा गौणी मुख्या चृष्टिर्न परमात अविद्यासृष्टि विषय अविद्यासृष्टि सृष्टिर्षय यहाँ तो ये सारे श्रुतियों का अविद्या सृष्टि को विषय करने वाले सर्वागौणी मुख्या च सृष्टि चाहे आप मुख्या सृष्टि कहें चाहे गौणी सृष्टि कहें मुख्यागौणी तार्किक मत में एक प्रातिभाषिक एक व्यावहारिक सिद्धांत कहता है, है कि, को? को कि चाहे आप प्रातिभाषिक कहें चाहे व्यावहारिक कहें ये सब तो अविद्या विषय ही है सृष्टि न परमार्थ पारमार्थिक सृष्टि तो है ही नहीं टीका मैं गौणी स्वप्ने रथादि सृष्टि प्रातिभाषिक स्वप्ने में जो रथादि तथा तो अथ रथ पं, पंथ रथयोग पंथन पश्यति ऐसे बृहदारण्यक श्रुति है तो ये सब अथ रथान बहुवचन है रथान, रथा रथयोगन पंथन पश्यति ये सब सृष्टि तो ये गौणी सृष्टि है और मुख्य जागर घटादि सृष्टि तार्किक लोग मानते हैं घटक का सृष्टि होना ये मुख्य सृष्टि है सिद्धांति कहते हैं कि मुख्य जागर सर्वपि अविद्या अभी अभीद्याव ये सब अविद्या अभीद्यावस्था में ही ये सब सृष्टि तैयार भावात न तत्वृष्ट कोपी सृष्टि संभव ये सब अभीद्याव आगे तस्या तेन से अविद्या अविद्या सत्यम एव सृष्टि है भावात् अविद्या है तो सृष्टि रहेगी न तत्वदृष्टिया का भी सृष्टि ही संभवती तत्व दृष्टि से कोई सृष्टि ये नहीं है रज्जु में सर्प जब ये होगा कहेंगे सर्प का कोई सृष्टि नहीं होता है केवल आप मन से कल्पना करते हैं इसी प्रकार की आगे टीका में तथा से वस्तून अन था असंभवा तदतिरेकेणचिर्योगाद तथा दो टिप्पणी मिथ्याभूत स्वतः पर स्वतः के ऊपर स्वरूपेण परतः पर कार्यरूपेण मिथ्या मिथ्यासृष्टि का स्वरूपेण अथवा कार्यरूपेण वस्तुनो अन्यथा भाव असंभव वस्तुनो तो अर्थात तो जो मिथ्याभूत से सृष्टि है जो मिथ्या सृष्टि है वो स्वरूप से अथवा कार्य रूप से अन्य भाव अन्यथा भाव मिथ्या का अन्यथा भाव क्या हो जाएगा सत्य तो कहते हैं कि सत्य असंभव जो मिथ्या सृष्टि मिथ्या है वो स्वरूप का भी सत्य हो जाएगा और जो मिथ्या है उसका को भी सत्य हो जाएगा नहीं, नहीं हो पाएगा स्वरूप से भी नहीं होगा कार्य रूपण में भी कभी अन्यथा भाव असंभवात् कभी सत्य नहीं हो जाएगा तद अतिरेकेण चृष्टिर अयोगाद इतर्थ तदतिरेकेण अविद्यातिरेकेण चृष्टिर्योगात ये मिथ्या अतिरेकेण ये सृष्टि नहीं होगी और वस्तुस्वरूपलोचन या वास्तव्य सृष्टिर असृष्टत्व श्रुतिम अनुकूलती स्वरूप का आलोचना विचार करेंगे तो स्वरूप वस्तु हो गया अधिष्ठान ब्रह्म द्रिक आठ नंबर नवटिपणी दिया दृक् वस्तु अधिष्ठ दृश्य वस्तु अध्यस्तानी दृश्य सै सध्यस्ते मिथ्याम अध्यस्त नर्थतर वस्तुस्वरूपया इसको कहते हैं दृग्वस्तुधिष्ठान जो अधिष्ठान है वो दृग्ह दृष्टिप है वही वस्तु है वस्तु अर्थात ब्रह्म वसेस्तुन बसती वस्तु ब्रह्म और दृश्य वस्तु अध्यस्त जो दृश्य है वो अध्यस्त है तधिष्ठानी दृश्य सैत जो दृक् है वही अधिष्ठान है इसलिए अधिष्ठान दृक् का ही है जो देखते हैं सब आप में ही अध्यस्त है अर्थात आपका बुद्धि में ही कल्पित है सती अध्यस्ते सती सती ब्रह्मणी सती ब्रह्मणी अध्यस्ते मिथ्यात्वम जो सद ब्रह्म में जो अध्यस्त होगा वो मिथ्यात्वम अध्यस्तत्वम इसलिए अध्यस्तत्व क्या है कहते मिथ्यात्वम कहाँ अध्यस्थ हुआ है कहते सती सती अर्थात ब्रह्मणी सदब्रह्म में अध्यस्थ हुआ इथि चर्थांतरम ऐसी च न अर्थांतरम अर्थात जो अध्यस्त है वो अध्यस्त ही है जो अधिष्ठान है वो अधिष्ठान ही है अध्यस्त कभी तो अधिष्ठान नहीं बन जाएगा अधिष्ठान कभी अध्यस्त नहीं हो जाएगा इसलिए अर्थांतर हो जाएगा अन्य अर्थ हो जाएगा ऐसा नहीं होगा कोई श्रुति अनुकुलयति भाष्य कहते हैं सबाहभ्यंतरोज मुंडक उपनिषद दिव्यो हमूर्त पुरुष सबाहभ्यंतरोज है ये जो पुरुष है वो दिव्य है अमूर्त है बाह्य अभ्यंतर का अधिष्ठान बाह्य अर्था कार्य अभ्यंतर अर्था कारण कार्य कारण सब का अधिष्ठान है ये तो सबाह्य स अर्थात गौबरी हुआ है जैसे सपुत्र कहते हैं पुत्रेण सह सपुत्र इस इसी प्रकार बाह्यम च इति ची बाहतर और आगे ताभ्याम सह वो दोनों के साथ कार्य कारण का जो अधिष्ठानी श्रुते है ये श्रुति कहती है अधिष्ठान तो अधिष्ठान ही रहेगा टीका में सृष्टिर अविद्यम भी किम वस्तु विवक्षित आशंक्य उत्तरार्धम विवक्षित विभजते अभी सृष्टि अविद्या विद्यमान अच्छा सृष्टि अविद्या विद्यमानत्वेपि भी सिद्धांत कह दिया कि अविद्या होने पर सृष्टि अविद्या नहीं है तो सृष्टि अविद्या के चलते विद्यमान होगी तो सृष्टिर अविद्या विद्यमान भी सृष्टि अविद्या से विद्यमान होने पर भी तो अभी जो अविद्या से विद्यमान है जब विद्या हो जाएगा फिर वो रहेगी नहीं।, नहीं रहेगा नहीं रहेगा तो पूर्व पक्ष पूछता है किम वस्तु विवक्षित फिर वस्तु क्या है वास्तव रहेगा क्या फिर अगर अविद्या से सृष्टि है जब विद्या हो जाएगा नाश हो जाएगा तो वस्तु क्या रह जाएगा किम वस्तु विवक्षित किम वस्तु विवक्षित वस्तुअर्थात तो अवशिष्ट क्या रह जाएगा ये आशंक्य उत्तरार्ध विभजते उत्तरार्धक निश्चित युक्ति चवती न इतरत जो निश्चित है युक्ति है यद्भवती वही होता है न इतर इतर अर्थात जो युक्तियुक्त नहीं है निश्चित नहीं है वो नहीं होता है तो फिर क्या रहेगा कहते हैं जो निश्चित युक्तयुक्त तब तवती अर्थात वही वो तो ही तो है भाष्य में तस्मा श्रुतिया निश्चित यदम है्वित अजम अमृतमित युक्तयुक्त युक्त चंपना तदवचा म पूर्वग्रंथ तस्मा श्रुतिया निश्चित श्रुति के आधार पर जो निश्चित हुआ युद्ध क्या है वो एकम एव अद्वितीय एक है अद्वितीय है और अजम अजम अर्थात वो जन्म मृत्यु वाला नहीं है अमृतम जन्म मृत्यु वाला नहीं है इति यही है श्रुति के द्वारा निश्चित और युक्ति उक्तम भी है युक्ति उक्तम का अर्थ कहते हैं युक्तिया संपन्नम युक्ति करने से अर्थात तर्क से वही निश्चय होता है तदेव इति अवोचा वही अधिष्ठान है वही अवशेष रह जाता है अबोचाम पूर्व ग्रंथे ही आगे जो अब तक श्लोक विचार हो गया उसमें यही बात कहा गया है टीका में जो तस्मात्ति कहा गया तस्मात् अर्थ निरवयत्व विभुत्व इत्यादि युक्ति युक्तिया चंपन्न युक्ति हो गया निरवयत्वाद विभुतवात परमात्मा निरवय है विभु है वही रह जाएगा अवशेष तेनातमेंव श्रुतितात्पर्य गम्य न्वैतमित फलित आह इसलिए अद्वैत ही का तात्पर्य वही गम्य श्रुति तात्पर्य निश्चय करने से अद्वैत ही गम्य है न न्वैत द्वैतः श्रुति तात्पर्य नहीं है इति फलितह इसलिए द्वैत में ये महत्वबुद्धिधीरे धीरे घटाला न टीका ये भाष्य मे तदव श्रुत्यर्थ न इतरत कदाचित अभी तदेव अर्थात जो अद्वैतम ऊपर वाक्य में कहा गया एकम अद्वितीयम अजम अमृतम यही श्रुति का तात्पर्य है न इतरत इतरत अथा द्वैतम द्वैतम श्रुति का तात्पर्य नहीं है ये खाली व्यवहार चलाने के लिए जब तक व्यवहार है तब तक द्वैत व्यवहार जितना घट जाएगा द्वैतम उतना फिर उसका आस्था घट जाएगा ये तेईस मास लोग उच्चारण करेंगे आगे टीका में कहते हैं सृष्टिर्मृषात्व स्पष्टीकरण द्वारेण अद्वैतमेव श्रुत्यर्थतः निर्धारित श्रौत निश्चयमे विवृणती सृष्टिर्मृषात्व मृषात्व का अर्थ मिथ्यात्व सृष्टिर्मिथ्याम इसको स्पष्टीकरण उसके द्वारा स्पष्टीकरण करके सृष्टि अगर मिथ्या हो जाएगा अद्वैत अगर मिथ्या हो जाएगा वास्तव क्या होगा अद्वैत इसलिए कहते हैं अद्वैतमें श्रुत्यर्थ श्रुति का तात्पर्य अद्वैत हो गया तया श्रुत्यर्थ तया निर्धारय श्रौत निश्चय में श्रुतौ भव इति श्रौत श्रुति में जो निश्चय है उसी को विवृणती श्रुति में कहाँ निश्चय किया गया कि अद्वैत ही तात्पर्य है इसको अभी कहते हैं नेहना नानाति या इंद्रो मयात अजा बहुधा माएते तो सह नेह इति अपि चाना सजा मयया तु बहुधा जायते नेह नाना नेहना नेहना किंचन न इह इह ब्रह्मणी ना अस्ति इह इम्हणी नाना नहीं है तो नया एक लोग यहाँ नाना को भाव प्रधान निर्देश करते हैं तो वो कहते हैं कि ब्रह्म में नानात्व तो नहीं नाना तो नाना है घट में नानात्व आएगा आएगा क्योंकि नाना घट है इसलिए घटो में नानात्व तो रहेगा किंतु ब्रह्म में नानात्व नहीं है क्यों नया के लोग कहते हैं कि तो आत्मा द्विविध जीवात्मा परमात्माश्चे परमात्मा से तो, तो एक है वो तो परमात्मा तो एक है उसमें नानात्व कहाँ है तो वो लोग यहाँ नेह नाना स्थिति किंचन श्रुति को नाना को भाव प्रधान निर्देश करके वहाँ तो ब्रह्म में नाना तो नहीं है ब्रह्म एक है परमात्मा एक है इस प्रकार व्याख्यान करते हैं वेदांत कहेगा आप इसको नाना तो इसका भावप्रधान निर्देश क्यों लेते हैं कि ब्रह्म में नानात्व तो नहीं है नाना ब्रह्म नहीं है ब्रह्म में मतलब ये द्वैत ही नहीं है यहाँ भाव प्रधान निर्देश नहीं है अच्छा नेहना किंचन ये आमनायाम्नाथ श्रुतिवाक्याम आमनाया श्रुति और इंद्रो माया भी पुरूप ईयते इंद्र इंद्रपरमेश्वर माया भी अर्थ मतिक्वारा पुरूपनाप बहुपते ईयते प्रतीयते इंद्र ही माया के द्वारा बहु रूप करके प्रतीत तो हो रहा है अर्थात ये जगत ये ब्रह्म ये ईशावास्यम इद्वर्वते हैं और कहते हैं कि फिर ये जो दिखता है कहते हैं स अजाय मान अजाय मान इसमें धातु क्या होगा स अजाय मान मायया बहुधा जायते धातु क्या होगा जनु जनु प्रादुर्भाव तो यहाँ अजाय मान तो यहाँ एक होगा कर्मणि होगा स अजाय मान कर्तरी हो जाएगा तो होने से शान से हो, हो गया बहुत अच्छा तो आगे जन को जा हो गया ज्ञान ज्ञान जनोर और जा परम शीत प्रत्यय होने से जन को जा आदेश हो गया और अरे जन धातु अभी कर्तरी हुआ फिर यह कहा से आएगा ये है विकरण यहाँ श्यन कौन सा गण का हो जाएगा दिवादिभ्य दिवादि श्यन ये दिवादी धातु है जनि तो, अजाय मान अर्थात न जायमान ये उत्पन्न नहीं होता स अजाय ये आत्म तत्व तो अजाय मान है ब्रह्म किन्तु माया तो बहुधा जायते माया से ही नाना प्रकार से उत्पन्न होता है अजाय माना होने पर भी माया से नाना प्रकार की हो जाता है हो जाता है अर्थात तो जो दृष्टा वही हो जाता है जो देखता है वही है वही बनता है ठीक है मैं आकांक्षा प्रदर्श्य श्लोकाक्षराणी व्याकर होती आकांक्षा दिखा करके आगे श्लोक का अक्षर व्याख्यान करते हैं आकांक्षा क्या दिखाते हैं जो ये कहा था अवतरणी में श्रुति का निश्चय दिखाते हैं इसको आकांक्षा दिखाते भाष्य में कथम श्रुति निश्चय अद्वैत तो श्रुति का तात्पर्य है ऐसा निश्चय हो, कैसे हो गया टीका में ततिक दर्शय्वा पुनरअन्वयाख्यान व्याचे आद्यपादे प्रथम पद में व्यतिरक दर्शय्वा नेहना नस्ति किंचन ये निषेधकर्ता है व्यतिरक व्यतिरकर्ताषेधाभाव इश्को दिख करके पुनर अन्वय व्याख्या अन्वयाख्यान अर्थ व्यतिरेक प्रथम पद द्वितीय पद अन्वय है इंद्र मया भी नानूप ही ये करता है अर्थात अस्थ इसको दिखाते हैं भाष्य में यदि ही भूतत है सृष्टि सै सत्यम नाना वस्तु इति तद तो अभाव प्रदर्शनार्थ आमनायो न सैत यदि भूततः तो, भूततर्थ तो बास्तव वास्तव अगर सृष्टि होता तो ततः सत्यम एवं नाना वस्तु अगर सृष्टि वास्तव होगा तो सभी वस्तु फिर वास्तव हो जाएंगे इति तद अभाव प्रदर्शनार्थ आम्नायो न स्यार तद अभाव प्रदर्शन करने के लिए वास्तव सृष्टि का अभाव प्रदर्शन करने के लिए श्रुति नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो वास्तव है उसका अभाव हो जाएगा नहीं।, नहीं हो पाएगा तो ये फिर आमनायो न स्यार और कहेंगे ठीक है अमनायो न हो श्रुति नहीं है श्रुति श्रुति श्रुति आमनाय करते अर्थ श्रुति तद अभाव अर्थात सृष्टि का अभाव प्रदर्शन करने के लिए श्रुति नहीं होनी चाहिए कहेंगे इष्टापति श्रुति नहीं हो कहेंगे ऐसा नहीं है अस्थि च यहाँ तो श्रुति है नेह नानास्ती किंचन इत्यादि आमनायो द्वैतभाव प्रतिषेधा नेहना नास्तिक किंचन इत्यादि आमनाय आम आम्ना अर्थात श्रुति द्वैत भाव का प्रतिषेध करने के लिए द्वैत नहीं है निषेध करने के लिए श्रुति है टीका में अभी पूर्वपक्ष कहते हैं द्वैत भाव चेत प्रतिषिध्यते कथम तरी सृष्टि उपदेशते अगर द्वैत भाव का प्रतिषेध करना है द्वैत का निराकरण करना है फिर द्वैत क्यों कहते हैं ये नयायिक लोग एक न्याय कहते ना प्रक्षालानाधि पंकस्य दूराद अस्पर्शनम वरम प्रक्ष्यालनाधि पंकस्य पंकस्य प्रक्षालनाद वरम वरम श्रेष्ठम दूराद अस्पर्शनम ये क्यों स्पर्श करे ये सृष्टि को आप निराकरण करेंगे फिर सृष्टि का कथन क्यों करते हैं हमारा समय अधिक लगाते हैं इसको पढ़ने में सृष्टि प्रकरण गृह धारण का पूरा प्रथम अध्याय चला जाएगा ये क्या इतना पढ़ना है कहेंगे तो कम हो जाए थोड़ा खाली अद्वैत पढ़ लेंगे तो कहते हैं तत्राह तस्मा भाष्य में तस्माद आत्मयक प्रतिपत्ति कल्पिता अभूता ए अभूत एवं प्राणसंवादवत सिद्धांति कहता है कि आत्मिकत्व प्रतिपत्ति प्रतिपत्यर्थ सृष्टि जो लोग ये सृष्टि प्रकरण ये से उपासना प्रकरण नहीं पढ़ेंगे भाष्यकार कहते हैं उनको आत्मप्रतिपत्ति यह होना कठिन है क्योंकि ये सब आत्मिकत्व प्रतिपत्ति था जब हम उपासना प्रकरण पढ़ते हैं तो चित्त एकाग्र होता है उपासना प्रकरण पढ़ने का समय हमारा चित्त कितना स्थिर हो रहता है नहीं तो जब ये प्रकरण चलता होगा हर समय कहता होगा क्या बैठ करके सुनता है इसको चलो अन्य काम है वहाँ जाना है यहाँ जाना है करेगा क्या इसको सुनता है ये सब उपासना प्रकरण तो ये सब नहीं ये सब उपासना प्रकरण अर्थात तो अभी तो श्रवण काल में ही उपासना हो रहा है उतना समय तक तो चित्त हमारा विषय से दूर रहा ये लाभ है ये सब में और अगर हम वो उपासना स्रोत तो उपासना करें तो अच्छा चीज है तस्माद आत्मिकत्व प्रतिपत्ति अर्थात सृष्टि ही कल्पिता कल्पिता है तत्वज्ञ ही तत्वज्ञानियों के द्वारा ऋषियों के द्वारा तो अद्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंच प्रपंच्यते अध्याप अपवाद करके अध्यारोप सृष्टि अपवाद फिर उसका निराकरण ऐसी प्रकार की निष्प्रपंच ब्रह्म प्रपंच्यते सृष्टि कल्प्यते तस्मिन् ब्रह्मणि क्यों कहते हैं शिष्याण बोध सिद्ध्यर्थ तत्व ही कल्पिता क्रम शिष्यों का बोधज्ञान होने के लिए तत्वज्ञ ऋषियों के द्वारा ये क्रम सब कल्पना किया गया और दृष्टांत देते हैं इसलिए श्रुति, कल्पिता है जैसे प्राणसंवाद प्राणसंवाद वो आख्यायिका में तात्पर्य नहीं है तो प्राण का श्रेष्ठत्व कहने के लिए प्राण श्रेष्ठ है टीका में यथा प्राणवैशिष्ट्य दृष्ट्यर्थ प्राणसंवाद श्रुतिषु कल्य सृष्टिरेकत्व प्रतिपत् कल जैसे प्राण का वैशिष्य वैशिष्ट अर्थ श्रेष्ठत्व इसको इसमें प्राण श्रेष्ठत्व में दृष्टि दृष्टि अर्थात उपासना प्राण श्रेष्ठ है इसी प्रकार की उपासना करने के लिए प्राण संवाद श्रुति सु कल्प्यते प्राण संवाद श्रुति में कल्पना है जो प्राण श्रेष्ठ है इस प्रकार की उपासना करेगा वो स्व नाम ज्येष्ठ च श्रेष्ठ अपने लोग में वो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाएगा जो प्राण का उपासना करेगा निष्काम होकर करेगा तो फिर सब कुछ ज्ञान का साधन बन जाएंगे तो इसी प्रकार की जैसे प्राण संवाद उपासना के लिए कहा गया श्रुति सु तथा तो उसी प्रकार की सृष्टि है एकत्व तो प्रतिपत्थत्व न कल्पिता सृष्टि भी एकत्व तो प्रतिपत्ति प्रतिपत्ति शब्द का अर्थ ज्ञान एकत्व तो ज्ञान के लिए सृष्टि कल्पिता है वास्तव्य सृष्टि अयोग से उपदिष्टवाद बास्तव्य सृष्टे सामनाकरण अयोग से उपदिष्टवाद वास्तवसृष्टि अयोग है अर्थात ये संभव नहीं है ऐसे उपदिष्टवाद कहा गया है वास्तवसृष्टि नहीं हो पाएगा क्योंकि किंकि एक अद्वित कलता सृष्टिरती हेतु हेत्वांतर दर्शयन द्वितीय पादम् अवतार्य तात्पर्याथम आह कलता सृष्टि इतना हेत्वअरम दर्शयन् सृष्टि कल्पिता है इसमें दूसरा हेतु दिखाते हैं पहला हेतु हो गया नेह नानास्तिक किंचन प्रथम पाद में दूसरा पाद में दूसरा हेतु कहते हैं कि सृष्टि कल्पिता है इंद्रो माया भी पुरुरूप इयते। ये दूसरा है बृहदारण्य का का नेह ये भी है इंद्रमाया इंद्रो माया भी पूर्व रूप इ दो पाँच दो पाँच दो पाँच का शायद अठारह उन्नीस ऐसा कुछ मंत्र होगा इंद्रोमाया भी पूर्व रूप इें कल्पिता हेतु द्वितीय पाद अवतार्य तात्पर्याथम आह द्वितीय पाद का तात्पर्य कहते हैं भाष्य में इंद्रो माया भी अभी अभूतार्थ अभूतापक माया शब्दन सृष्टिर्व्यपदेशा इंद्रो माया भी नानूप ही माया भी तो स्वयं सृष्टि श्रुति ही कहती है कि माया भी ये जो नाना रूपो है माया से स्वयं श्रुति ही कह देती है इतनी अभूता माया शब्देन अभूतावास्तव माये मतलब कल्पित इसका प्रतिपादक हो गया माया शब्द माया शब्दन सृष्टिर्व्यपदेशा सृष्टि को माया शब्द से कह दिया गया अर्थात ये कल्पित है ये तो स्वयं श्रुति ही कहती है अच्छा ठीक है मैं माया शब्दे न सृष्टि व्यापदय शौ करना है कल्पिता युक्ता कल्पिता आकार चाहिए माया शब्द न सृष्टि माया शब्द से सृष्टि का व्यापय होने से असौ असौ सृष्टि कल्पिता युक्ता ये सृष्टि कल्पिता ही है युक्ता सृष्टि कल्पिता है अजय तक ओ पूर्णम पूर्णमित पूर्णमुक्ष पूर्ण पूर्णमता पूर्णम